का विश्लेषण साहब पूछते हैं कि हिंदू धर्म के अंदर गीता को सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ की मान्यता है तो हे सतगुरु जब आपके बुखारबंद से हमें गीता सुनने को मिले तब तब हमारे मन, मन के, के संशय दूर होते हैं साहब ने फरमाया है कि जो गीता है वो इसके अंदर 18 अध्याय हैं और 18 अध्याय जो है अठारह पुराण है वेद चार हैं है, नौ व्याण है इन सभी भागवत और पुराण भी कई हैं इसी प्रकार इन सभी सनातनी शास्त्रों के अंदर गीता को प्रमुख स्थान मिला हुआ है यानी कहना चाहते हैं कि काल भगवान को ज्ञान देने का सबसे श्रेष्ठ जो साधन है संसार को खाने के लिए सबसे श्रेष्ठ साधन है वो गीता है ऐसा उलट फेर है इस ग्रंथ में अर्जुन की बुद्धि को भ्रमित करते हैं चौबीस अवतार में सबसे पहले तो ऐसे प्रभावशाली राक्षस होते हैं जो पूरी पृथ्वी को लेकर के और समुद्र में चले जाते हैं जब हिरण्याक्ष कि यह गतिविधि देखी तो सत्युग में विष्णु जी ने ब्राह का अवतार धारण किया था और और कहते हैं कि के अवतार में दो नहीं है जंगली सुअर जैसा रूप धारण किया और समुद्र के अंदर गए और उस राक्षस से लड़ाई की फिर उसको हराया, पृथ्वी को उस राक्षस की यह भावना थी कि इस पृथ्वी पर कोई भी अवतार नहीं होना चाहिए तो वहां बरा के अवतार में विष्णु जी ने सत्य युग से मारने का काम शुरू किया आप सभी जानते हैं, हैं कथा सुनते रहते हैं कि विष्णु भगवान लक्ष्मी से जब वैकुंठ में विराजमान होते हैं तो गेट पर जय विजय दो पौड़िया रहते हैं दो पौड़िया रहते हैं तो सनक और सनंदन ऋषि उनके दर्शन के लिए जाते हैं। जब दर्शन के लिए जाते हैं, तो वहां पे विष्णु भगवान ने पहले से बोल रखा था, था कि देखो, देखो। कई नाम इनके कर तो उससे कहते हैं कि भाई कोई अंदर आना नहीं चाहिए हम लोग अपना कोई गुप्त बात करते हैं, या हमारे अंदर हम, हम कुछ विश्राम करते हैं या योगाभ्यास करते हैं तो कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए यानी वैकुंठ में, में कोई अंदर बिना पीछे नहीं आए इसलिए आप बाहर ही भार रोक, रोक देना जय विजय ने ऐसा एक काम किया जब सनक और सनंदन ऋषि उसे मिलने गए तो उनको बाहर रोक दिया गया क्या आप अंदर नहीं जा सकते उन्होंने जिद की हम हम हम क्यों नहीं तो अंदर जा, जा सकते जा जा जा जा जा जा हम तो हम कोई कोई, कोई, कोई वैकुंठ को, को लूटने लूट थोड़ी, थोड़ी हम, राक्षस, राक्षस थोड़ी हैं जो तो आप लोग हमको नहीं देते, देते तो वो सन सनक, सनक सनंदन ने जिद, जिद किया तो जय विजय पौड़िया ने कहा कि बिल्कुल अंदर नहीं जा सकते आप एक बार कहा दो बार कहा तीसरी बार में सनंदन ऋषि को क्रोध आया। जब क्रोध आया तो उसने ये दिया, श्राप दे दिया कि तुम मृत्यु लोग से अच्छे करके तो देवलोग में आया परंतु कुत्ते की पूछ को घूंगी में डाले और बाहर निकाले तो वैसे तुम्हारा स्वभाव तो वैसा का वैसा, का वैसा। तुम देवलोक में आगे परंतु मनुष्य की भावना नहीं समझ सकते तुम अंदर जाने के लिए हमें, हमें विष्णु के दर्शन की बड़ी इच्छा थी और हमने कोई चोरी करने का तो प्लान नहीं बनाया था क्रोध में आकर के उन ऋषियों ने उनको श्राप दिया कि तुम्हारा दिमाग राक्षस की तरह है तुम देवता ही बने हो तुम मृत्यु लोग में राक्षस हो जाओ ना श्राप दे दिया कि तुम जाकर के राक्षस हो जाओ। तो वो दौड़े दौड़े विष्णु जी के पास गए कि सुनो जी भगवान ये सनक सनंदन ऋषि ने हमें श्राप दे दिया तो भगवान ने कहा कि देखो ऋषियों ने ध्यान रखा नहीं और तुम्हें श्राप दे दिया तो ऐसी बात है ऋषियों के श्राप को मैं नहीं मिट सकता अरे प्रभु ऋषियों के श्राप को आप नहीं मिट सकते तो हमने तो आपके हम तो आपके अनुचर हैं सेवक हैं और आपने कहा कि कोई अंदर आना नहीं चाहिए तब तो हमने उनको तो बाहर रोक दिया था तो इसमें हमारा क्या दोष है विष्णु जी ने कहा कि हाँ मैं जानता हूं तुम्हारा विशेष दोस्त नहीं है परंतु ऋषियों का शब्द होके रहेगा, उसको कोई मिटा नहीं सकता तब तो उनको उन्होंने कहा कि आप तो साक्षात प्रभु भगवान हैं। तो क्या हमारे क्या श्राप को नहीं मिटा सकते, नहीं सकते। नहीं, कि नहीं मैं, नहीं मैं तुम्हारे श्राप को नहीं मिटा सकता तो रोने लगे बिचारे जब रोने तो लगे तो कहा कि मत ऐसी बात है मृत्यु लोग में तुम्हें राक्षस तो बनना ही पड़ेगा परंतु तुम मेरे हाथ से तीन बार मर जाना वहां जाके मेरा विरोध करना और मेरे हाथों से तीन बार मर जाना तो तुम्हारी श्राप से मुक्ति कर दूंगा मैं तो वो तो भोले थे बेचारे हाँ भगवान ने बड़ी कृपा की है सो हमें मुक्ति मिल जाएगी वहां का मुक्ति मिलनी थी वो तो गति बताई थी कि तुम्हारी गति कर दूंगा श्राप तो फिर वो लोग जब सतयुग में जन्मे तो हृणाक्ष और हिरणाकश्यप बने हृणाकश्य दोनों आत्मा थी और त्रेता युग में जन्मे तो रावण और कुंभकर्ण बने और जब द्वापुरुग में जन्मे तो कंस और शिशुपाल बने ये सभी विष्णु के हाथ से ही मरे आपने देखी होगी की कुंभकरण को मतलब उसके पहले हाथ काट देते हैं रामचंद्र जी बाद में उसको ठिकाने लगा देते हैं कृष्ण भगवान को देखा होगा शिशुपाल ने गलती की भगवान को उसने हजार सौ बार गाली बोल दी तब कृष्ण ने कहा हा, हा, हा, अब देख सावधान एक बार तो और बोली तो फिर ठीक नहीं है तो उसने कहा कालिया तू क्या बिगाड़ेगा मेरा तो 101 तो तो एक, एक, तो एक तो हो गई फिर, फिर उसने सुदर्शन चक्कर निकाला और शिशुपाल के पीछे सुदर्शन पड़ गया सबसे पहले उस सुदर्शन ने चक्र ने शिशुपाल की भूझा काटा दी। फिर उसका सिर काटा। कसाई का काम किया था उसने। या उसको मारना ही था तो सीधा उसको गर्दन से मार देना था, उसकी काटी। इसलिए कृष्ण भगवान के भी कर्म लागू हो गया जब वो जगन्नाथ के भगवान जगन्नाथ के मंदिर की स्थापना जब कबीर साहब ने करवाई थी तो बीच में नाथ जी महाराज आकर के वहां पर व्रत खंडित किया कारीगर बने हुए सतगुरु कबीर साहब ने जब उसकी पूजा बना रहे थे तो बीच में खंडित हो गया और गेट खुल गया जब गेट खुल गया इंद्रदमन राजा से कुछ हुआ नहीं तो साहब ने कहा अब इसकी पूजा कोई बना सकता नहीं आज भी उस मूर्तियों की कोई भूजा नहीं।, नहीं है क्यों कि की भुजा, उसने कृष्ण ने दी थी बिना कारण लेख में नहीं था, था तुम कि तुम ऐसे उसकी काट देना इस कारण उसका कर्म बना और उसी कर्म से मतलब जो है जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियों में पूजा नहीं है यहाँ पे काल पुरुष का देश है जैसा कर्म जीव करेगा वैसा वो काल छोड़ने वाला नहीं ये काल पुरुष का चौबीस तो अवतार की और चौबीस अवतार में इन्होंने मारने का काम किया है सभी जीवों को मारते रहे मारते रहे कबीर खड़े बाजार में और सबकी चावे खेर और ना, ना कहू से, से दोस्ती और ना, ना कहू से ये सिद्धांत से चलने वाले, वाले भगवान नहीं ये तो पाला पाला पड़े हम है पड़े हमसे तो देख लू मैं अगला कैसा है तो इसी प्रकार से ये भगवान जो है अगर प्रभु हैं मालिक हैं तो फिर इस प्रकार के इस प्रकार के क्यों करते हैं जीवों को क्यों मानते हैं इसके पीछे क्या कारण है समझाएंगे। 24 अवतार में उन्होंने मारने का काम ही किया है अब गीता का अध्याय खोला है तो ये भी मारने के लिए ही प्रयास हो रहा है जब ये कृष्ण अवतार में है तो भूमिका बना रहे हैं। सबसे पहले पांच पांडव और उधर सौ भाई, भाई दुर्योधन के और आपस में टकराव होता है परिवार होता है बंटवारे की बात, बात आती है बंटवारे की बात, बात आई तो दुर्योधन बड़ा दुष्ट निकला और उसने कहा कि राजकुमार मैं बनू और वो खेलते हैं जुआ उसमें उसके बावजूद भी उसको तो ता जब कहा कि पांडवों ने कि हमें भी राज्य दो तो सुनाई की नहीं तब, तब कृष्ण जी को भेजा द्रियोदन के दिन पास और, और जो उस समय द्रोणाचार्य और विषम पिता मतलब पुरुष्टे, पुरुष्टे, उनको, उनको मनाने, मनाने के लिए, लिए कृष्ण पुरुष्ट आए, आए। शांति संदेश कहते हैं सनातन में तो इसी प्रकार से जब वो कृष्ण जी गए समझाने के लिए कि भाई तुम, तुम ऐसा करो कि पूरा राज नहीं दो, दो तो, तो कम, कम से तो कम, कम पांच गांव दे दो पूरा राज नहीं दो तो कम तो से कम, कम पांच गांव दे, दे, दे दो ज्यादा देने की जरूरत नहीं तो उस दुष्ट दुर्योधन ने कहा कि हे कृष्ण मैं तेरे को बंदी बना देता हूं और मैं तो सुई की नौ टिके न जितनी भी जमीन, भी जमीन देने वाला, दे वाला ये घटना रोज, रोज हो रही है, है। अखबारों में भी आ रही है लोग जमीनों के लिए मरते हैं, हाँ जीवन, जीवन प्राण खो देते हैं जमीन ज़रूर, इसके लिए तो लोग मरना चाहते हैं। नाम कोई लेना नहीं चाहता भक्ति कोई करना नहीं चाहता ये साक्षात काल निरंजन जीवों में घुसा हुआ है तो, तो वहां पे कृष्ण तो जी तो शक्तिशाली थे, थे बंदी तो, तो बना नहीं सका परंतु उन्होंने उसके भोजन-भोजन विदुर घर चले गए, खाए पुत्र को राजी किए यानी कृष्ण भगवान से कुछ हुआ नहीं युद्ध तय हुआ कि युद्ध तो होगा जब युद्ध हुआ की स्थिति आई।, आई तो सबने मतलब अपने अपने सेना तैयार की अर्जुन दौड़ा दौड़ा कृष्ण जी के पास समाज पाओ चरणों की तरफ खड़ा हुआ कल भी मैंने बताया फिर द्रियोदन गया तो अहंकारि तो था ही मस्तक की तरह खड़ा तो जो पाओ की तरह खड़ा रहता है तो, तो, तो कृष्ण उसे भक्त मानते हैं और कहते हैं, हैं। भक्त क्या, क्या चाहते हो जो अभी युद्ध युद होगा उसमें मैं आपको चाहता हूं अर्जुन ने, ने कहा तो, तो पीछे पीछे खड़े मस्तक पीछे खड़े मस्तक के दुर्योधन ने कहा ठहरो ठहरो पहले सबसे पहले मैं आया था इसलिए मेरे साथ रहो आप कृष्ण कृष्ण जी ने कहा तेरे साथ तो ऐसी बात है मेरे, मेरे पास दो चीजें एक, तो एक तो सेना और, और मैं।, मैं अब आपको क्या चाहिए तो, तो उसने जड़ जड़ से कहा उन मन में विचार, विचार किया कि इस, इस कृष्ण को मतलब लेकर क्या करेंगे इसकी सेना कितनी बड़ी है इसकी सेना ले लो तो उसने सेना मांग ली तो कृष्ण जी तो चतुर थे ही क्या क्या ठीक है सेना से क्या मेरे को, मेरे को तो मांगा नहीं, नहीं, नहीं। इसलिए कहा ठीक है भाई तू भी मेरा भाई है ये भी मेरा तो इसलिए दोनों के साथ मैं हूँ यानी सेना आप मेरी ले लो और अर्जुन के साथ मैं रहूंगा तब उसने कहा कि दोनों मेरे और हो जाओ कैसा तो नहीं होता एक, एक बात, बात है, है कि युद्ध में मैं जरूर रहूंगा और मैं शस्त्र उठाऊंगा नहीं, नहीं मैं सौगंध खाता हूं कि अगर मैं शस्त्र तो हजार बाप का हो बोलने की चुतराई बहुत थी कि अगर मैं शस्त्र उठाऊं तो मैं हजार बाप का कहलाऊ अब उसको क्या कहा हजार बाप का क्या हो तो लाख बाप का है तो क्या फर्क पड़ता है काल भगवान है इसीलिए उन्होंने ऐसी वाणी बोली। तब उसको दुर्योधन को कि कृष्ण अब कुछ भी नहीं करेंगे। देखो काल हमेशा जीवों को दुखा देता है। दुखद तस्ली हुई कि अब अपनी भयंकर सेना को तैयार करो और अवश्य युद्ध करना है तो यह संकेत कृष्ण जी ने अपनी चतुराई से दे दिया और वहा आग लगी गई और फिर भाई भाई और चाचा मामा वो, पलाना, वो सब अपने सेना में इकट्ठे हो गए तो कुछ लोग इधर कुछ लोग इधर कृष्ण जी ने रथ संभाला अर्जुन को लेकर के बीच में खड़े हुए हैं अर्जुन को लेकर के बीच में खड़े हुए अर्जुन ने कहा था कि मेरे से लड़ने के लिए कौन कौन आए मुझे दिखा दो तो बीच में रथ ले जा करके खड़ा कर दिया जब रथ खड़ा किया तो उसने देखा अरे गुरु द्रोणाचार्य दुरु खड़े, खड़े और विषम पिता खड़े और बड़े बड़े, बड़े योद्धा जो जाने माने योदा दोनों सेना की ओर देख करके बोला अरे ये तो सब अपना ही परिवार है और, और ये, ये सब मारे जाएंगे युद्ध में।, युद में और, और सेना को देख के बोला देखो, देखो कैसा कि इतनी बड़ी, बड़ी सेना यानी एक आदमी एक, एक गांव का मरता है और जब लाश जाती है गांव में तो गांव के लोग सब चौकने हो जाते हैं दुखी हो जाते हैं रोने लगते हैं इस एक आदमी के 200 300 परिवार होता है और पूरे के पूरे इकट्ठे होते हैं, हैं। उसका दाग संस्कार करते कितना दुख होता है और उस उसकी पत्नी तो तो उसकी तो जो, जो पत्नी है वो विधवा हो जाती है ये पाप मोल लेवे इतना बड़ा पाप इसके पास सोलह अक्सवनी सेना चौसठ अक्सवनी होती है और चौसठ अक्सवनी यानी चौसठ करोड़ सेना अगर इतने मनुष्य मरेंगे तब हमको राज मिलेगा इतने मनुष्य मरेंगे तब हमको राज मिलेगा और फिर राज को पाकर क्या करना अर्जुन ने कहा कि मेरे को युद्ध नहीं करना मेरे को कोई युद्ध नहीं, को को युद नहीं करना है कृष्ण मुझे युद्ध की जरूरत नहीं है तो कृष्ण ने कहा कि भाई तुम छत्री हो और छत्री का धर्म है कि धर्म के लिए युद्ध करना अगर तू इनको मारेगा नहीं और तो लोग तेरे को क्या कहेंगे इतना बड़ा धनुषारी है इतना बड़ा योधा है और मतलब पीट दिखा के भाग गया तो बड़ी शर्म की बात है अब दोनों और सेना खड़ी है और तेरे को मतलब जो है सतगुरु कबीर साहब रमाते हैं कि इच्छा नहीं अर्जुन की कि मैं लड़ू इच्छा बिल्कुल नहीं है कि मैं लड़ू क्योंकि वो जानता है कि सब मेरा ही परिवार मरेगा इसलिए उसने मना कर दिया रथ के पीछे जा करके बैठ गया और तीर कबाण रख दिए और उसने कह दिया मैं युद्ध नहीं करूंगा बस, बस मुझे युद्ध नहीं करना तब तो उसको कहते हैं जी कृष्ण भगवान तो जो है उसके मन, उसके मन, मन में छाया क्या छड़ आया कि युद्ध नहीं होगा तो लोग मरेंगे नहीं जब आपने पहले सुना नहीं कि पृथ्वी ने पृथ्वी ने जाकर के विष्णु लोक में प्रार्थना लगाई थी कि विष्णु महाराज अभी प्रति पर राक्षस बहुत हो चुके हैं पापी मनुष्य बहुत हो चुके हैं उन पापों से मैं भार मर रही हूँ मुझे बहुत भार है मैं सहन नहीं कर पाती तो उस समय कृष्ण ने उसे वचन दिया था विष्णु ने कि मैं खुद अवतार लेकर के मनुष्य को मारूंगा और तुम्हें पाप से रहित करूंगा तो यह बात को अर्जुन नहीं जानता यह बात को अर्जुन बिल्कुल नहीं जानता कि इनके पहले ऐसे वचन हो चुका है और निश्चित कर चुके हैं अपने मन में कृष्ण कि युद्ध तो होगा युद्ध तो होगा ये अपने चतुराई से बताते नहीं है और इनके मन में युद्ध कराने की सौ प्रतिशत इच्छा है और, और मेरा मन, मन नहीं चाहता कि मैं युद्ध करूं। तो अर्जुन को साहेब कहते हैं कि कृष्ण जी ने अर्जुन, अर्जुन की बुद्धि को भ्रमित करने के लिए उसे क्या कहा कि देख तेरे को अपना परिवार देख करके मोह आता है मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान सुनाता हूँ और ब्रह्म ज्ञान से तेरा मोह खत्म हो जाएगा अब देख लो ये ब्रह्म ज्ञान कैसा है Yes, यह श्री कृष्ण जी महाराज का ब्रह्म ज्ञान कैसा है ज्ञान और अज्ञान के बीच में, में। ज्ञान और, और अज्ञान के बीच में अर्जुन की बुद्धि भ्रमित हो जाएगी अर्जुन की बुद्धि भ्रमित हो जाएगी उदाहरण है जैसे अभी आप पहले भजन बोल रहे थे तो डोलक को बजा रहे थे। डोलक को क्यों पीटी गई क्योंकि ये दो भाषा बोलती, बोलती है एक, एक और तो कहती, कहती है दादा और एक, एक और कहती है तो बीच में उसके पोल, ने पोल ने ने ने और दो मुख, मुख से बोलती वो एक भाषा नहीं बोलती तो इसी प्रकार से कोई ढोल है तो वो भी दो भाषा बोलता है तभी उसको लोग पीटते हैं। तो यानी श्री कृष्ण जी ब्रह्म ज्ञान की आड में दो भाषा बोलेंगे कभी ज्ञान की बात और कभी युद्ध की बात कभी ज्ञान की बात तू आत्मा है और कभी कहेंगे कि तेरी जाति क्या है और तू किस गोत्र में और किस में कु है तो उसका विचार क्यों नहीं करता यानी हे अर्जुन तू एक बहुत, बहुत बड़ा योद्धा है।, तो है।, है और जब पीठ दिखा के जाएगा तो लोग क्या कहेंगे पहली बात दूसरा पॉइंट था कि कि देख देख ब्रह्म ज्ञान से ये सब आत्मा है और इन शरीर बदलना है ये तो मेरे द्वारा मारे गए हैं और तू क्यों क्यू ये तीसरी बात कहते हैं तू कौन है तू अपने आप को पहचान कौन है तू तू एक क्षत्री है संसार में जो है इस प्रकार से चार वर्ण है तो चारों वर्ण में तू क्षत्रि वर्ण में जन्मा है तो अगर तू क्षत्रि का धर्म निभावेगा युद्ध करेगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी बोलो शत्रु दयाल की सुनाओ अभी ये स्वर्ग की प्राप्ति कराएगा इसको कृष्ण तो, तो कहे कि स्वर्ग की प्राप्ति होगी तब उसने अर्जुन ने कहा मुझे स्वर्ग की, की जरूरत नहीं किशन। क्या कहा मुझे तू नर्ग भेज दे तो भी ठीक मुझे स्वर्ग में जाने की जरूरत मैं मेरे गुरु को मार के मैं स्वर्ग में क्या करूंगा मेरे गुरु सामने खड़े मेरे दादा के तुल्य विषम पिता खड़े हैं जो लड़ने के लिए और, और चाचारा ममेरा भाई और सब, सब पूरा परिवार, परिवार खड़ा है और मैं इसको मार करके राज करके क्या करूंगा इतनी, इतनी, इतनी स्त्रिया विधवा हो जाएगी उसकी बदुआ बोल लेके मैं क्या करूंगा मुझे युद्ध नहीं करना उसने एक ही जीत की कि मुझे युद्ध नहीं करना कुछ भी हो जाए कृष्ण भगवान ने सोचा ये, ये मानने वाला, वाला नहीं है तब उन्होंने कहा कि दे, देख तू तूजड़ा है और तेरा, तेरा क्या धर्म होता है है है कि के लिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए अगर नहीं, नहीं करता, करता है, तो तू क्या कहा अब उसको इंजड़ा बना इसको अर्जुन को इतना कठोर शब्द बोले कृष्ण जी तू न स्त्री है न पुरुष है तू हिंज है अब किश्न उसको धमकावे डांटते और वो युद्ध करना नहीं चाहता अटल देखनो है कि कृष्ण भगवान कहीं पड़ी क्यों युद्ध करा ओग मना वो कर रही हो युद्ध कर, कर, युद युद करूंग नहीं निरंजन भगवान ने कोई बिचे आदि रोटी में है तो पकड़ी उड़े कृष्ण जी ने ताकि इनकनो निरंजन भगवान जो है आप मतलब रोजरा लाख जीव चीजे और सवाल आज पैदा करी जन रही क्यूँ सतपुरुष रो श्राप ला है काल निरंजन ने ने ने ने। लाख जीव खाई और सवाल करा रहा जहा क्रोध तल है जहा समा जहा आप है जहा समा है वहां तो साईं विराजमान है और जहा क्रोध है काल है, है। अब कृष्ण तो जी है ज्ञान की आड में, में अर्जुन को घमकावे अर्जुन को डांटे और अर्जुन ने समझौने की कोशिश करे अब दूसरा अध्याय शुरू हुआ जनविन ने जो कह रहे राजा वे कि नहीं मारे नहीं तो उन्होंने कोई पाप लागन वालों नहीं देखो, देखो ना दूसरा अध्याय में गमकावे और, ने कहे पांच लोगों ने मारे नहीं तो पा, कोई पाप वालों को नहीं कौन सा कौन तो सा तो पांच क्या सब पहली सबसे पहले कोई किसी गांव में अग्नि लगा अगर ऐसा कोई पुरुष को मार देवे तो उसको, उसको कोई, कोई पाप लगने वाला नहीं है, है, है। दूसरी बात कोई किसी को, को जेर खिला देवे दे और वो उस प्राणी को कोई मारे तो फिर उसको भी, भी कोई पाप लगने वाला नहीं है तीसरी बात कि जैसे कोई राजकोषण वास्ते अपन युद्ध कर राजकोषण वास्ते युद्ध युद करे चढ़ाई अपने मत और विने मार दे तो ने ने दे तो आपो ने कोई कोई पाप नहीं है। चौथी बात, बच्ची या लड़की लेने, रावण आपने की तो युद्ध हो मार दियो तो की पाप जो ऐडी हरकतो करे अगर विन्हे कोई मार देवे तो उन्हें कोई पाप लागन वालों नहीं, नहीं। है तो तो तो कोई कोई कोई राज करे करे करे भी, भी मार मार पाप पाप नहीं नहीं शत्रु अपन माते वार पांच समझ के देख मैं क्यों जो मान जाने कोई पाप लागन वालों नहीं तो इतो इतो इतो इतो इतो इतो इतो नहीं समझे तो ऐडो तो तो कर के थारा मारा मारा कई कई कई कई जन्म जन्म क्यों बार बार आ रचना रचे और मिटे तू काई फिक्र करे पिता है थारा गुरु है गुरु शरीर नहीं छोड़ी तो नव शरीर मिलेला नहीं और मारी शरीर प्राप्त रही। तो तू क्यों करे भाई, भाई, भाई? ए? ए? ए तो आपई। लड़ने लड़ने लड़ने मरी। मरी। ने ग्यान ग्यान तो अनुसार तो मरी, ज्ञान एक बार री देख आत्मा रो रो रो कदी कदी कदी विनाश आत्मा आत्मा आत्मा नाश तो मरी कुछ भी नहीं बिगड़े आत्मा ने हवा सु जला नहीं सके और पानी है जिसको कपड़ा जिनको सुखा नहीं सके तो इन पांच तत्व है नाश नहीं कर सके तो मां बोलन, बोलन, बोलन वाले आत्मा अविनाशी है तो तू जश मध्य और आज तारा बड़ा भाग है न तू क्षत्रि है तो क्षत्रि ने युद्ध करनो बहुत ही जरूरी चीज है अब सतगुरु कवि साहब बतावे के एक पहाड़ है तो कृष्ण जी आत्मज्ञान आत्म ज्ञान चला वही काम क्रोध लोभ लोहकार द्वार है कहीं काम क्रोध लोभ मोह ए, प, ए, है दूसरी ओर बिने पाचो फूल पहाड़ में कहते युद्ध कर्ज को बात कर रहे तो बिना क्रोध कोई युद्ध रही कोई बिना क्रोध युद्ध रही नहीं युद्ध वालों इन वास्ते भगवान करें करें और बार-बार कोशिश वो नहीं मानी वैराट रूप दिखाई और जबरदस्ती उन्हें डराई वो पाँचों शरण में पड़ी और पचे युद्ध शुरू कराया बोलो सतगुरु कबीर साहेब की